रहिए, रहिए। मुस्कुराते कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं है गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी नमस्कार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में करियर ऑप्शन में हम लोग करियर स्किल्स के बारे में बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट के बात करेंगे और सरकार की तरफ ऐसी जो रोजगार योजनाएं चलते हैं उनके बारे में बात करेंगे पुणे से बिलोंग करने वाले हमारे श्रीकांत हरने जी हैं जिनसे हम बात करेंगे श्रीकांत जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में श्रीकांत जी मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले हमारे विद्यार्थी मित्र जो कार्यक्रम को सुन रहे करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए आपने किस तरह से अपना करियर को बनाया जी अभी आज का जो मतलब करियर के बारे में जो विषय है तो इसमें आ, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन प्रोग्राम चलता है सर्वप्रथम हम देखेंगे कि फ्लाई ऐश क्या है जहाँ पे भी कोल कोल्डेस मतलब कोयले से चलने वाली पावर स्टेशंस है तो वहाँ पे कोयले जब कोयला जलता है तो कोयला की जो राख रहती है तो राख में दो प्रकार होते हैं एक तो फ्लाई ऐश होती है और बॉटम ऐश होती है जो राख में सबसे पतली या बारीक जो राख होती है जो उड़ने वाली होती है उसको फ्लाई ऐश कहा जाता है और वो फ्लाईश एकदम मतलब पाउडर जैसी होती है लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है ताकत जो है वो लगभग सीमेंट के जैसे होती है और वही जो राख है वो सीमेंट में भी मिक्स होती है सीमेंट बनने में भी मिक्स होती है और वही राख जैसे कि ईंट बनाने के लिए या रास्ते पे जो पेवर ब्लॉक बनाते हैं उस पर वो बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है जैसे कि फ्लाइश जो है ये फ्री में देती है और फ्लाइश अगर पावर स्टेशन के आसपास हम सौ किलोमीटर के अंदर है तो वहाँ अपनी जगह तक पहुँच फ्री में पहुँचाती है तो ये फ्लैश जो है उस फ्लैश के माध्यम से ईट बनते हैं पेवर ब्लॉक बनते हैं और इसमें जो स्टोन डस्ट होते हैं स्टोन क्रशर जहाँ अवेलेबल है तो वो स्टोन क्रशर के स्टोन डस्ट भी उसमें यूज़ हो सकते हैं और इससे रोजगार भी उत्पन्न होता है जैसे कि हमारी कंपनी का जो टाटा के साथ कोलैबोरेशन है टाटा का एक समृद्धि नाम का प्रोजेक्ट है उसमें प्रेरणा सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो झारखंड में सर सर सरजमदा नाम का एक गांव है उस गांव में लगभग 40 से भी ज़्यादा मशीन्स लगे हुए हैं, जो टाटा ने दिए हैं, तो हमारा कंपनी का टाटा के साथ कोलेब्रेशन है और टाटा हम, हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से है उसमें जितने भी युवा है तो उन युवाओं को एक रोज़गार उत्पन्न करके देती है और उनको फ्लाई ऐश भी फ्री में देती है और उस फ्लाई ऐश के माध्यम से वहाँ ईट और ब्लॉक बनते हैं जो आ, उनके कमाने की एक साधन बन गया है और इसी तरीके से बोकारो सिटी जो है वहाँ बोकारो थर्मल पावर प्लांट है एन है नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन उसके द्वारा भी कई मशीन्स लगे गए लगाए हुए हैं और उस मशीन द्वारा जो भी ब्रिक्स वगैरह बनते हैं वो वहाँ के मार्केट में आ, बहुत अच्छे से चल रहा है क्योंकि जो आज लाल ब्रिक जो है या जो मिट्टी के ब्रिक्स कहते हैं ये मिट्टी के ईट है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अगर स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के अनुसार देखा जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ जो है वो तीस से पैंतीस के पर स्क्वा सेंटीमीटर होता है लेकिन ये फ्लाईश जो बनने वाला ब्रिक्स है या ईट है उसका जो स्ट्रेंथ है वो 70 केजी पर स्क्वा सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है जिससे मतलब देखा जाता है तो उससे भी मतलब वो लाल ईट से भी स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा है और लाल ईट जो है वो लाल ईट मिट्टी से बनती है और अभी लगभग गवर्नमेंट बहुत जगह मतलब जा राज्य सरकार जो है वो इसको बैन कर रही है जैसे कि महाराष्ट्र में केरला में कर्नाटक में ये लाली, लाल ईट लाल ईट याना मिट्टी की ईट बनने का भी पूरा तरीके से बैन हो रहा है क्योंकि लाल ईट बनने के लिए जो ज़मीन की ऊपर की परत जो है मतलब मिट्टी है वो यूज़ होती है और वो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी जो है वो अगर यूज़ होती है तो जो अपने उपज आने वाले मतलब पेड़ पौधे जो जहाँ से निर्माण होते हैं वो मिट्टी ख़त्म हो रही है और अगर नेशनल जोग्राफिकल uh, चेंजेस जब होते हैं भौतिक बदलाव होता है तभी इस तरीके से मिट्टी बनने के लिए लगभग 700 साल लगते हैं और ये मिट्टी हम मतलब ब्रिक्स बनाने के लिए कहो या ईंट बनाने के लिए कहो यूज़ कर रहे हैं तो इससे उपजाऊ जमीन जो है वो नष्ट होती जा रही है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये लाल ईंट जब पकानी होती है तो उसमें भट्टा लगाया जाता है तो उससे बहुत धुआं निकलता है तो उससे कार्बन फैलता है तो वो भी पोल्यूशन का या प्रदूषण का बहुत बड़ा एक कारण बन गया है इसलिए गवर्नमेंट इस पर बैन ला रही है और अभी जितने भी ब्रिक्स बनते हैं या ईट बनते हैं एक तो स्टोन डस्ट से बनते हैं या फ्लाइश से बनते हैं और ये फ्लाइश जो है ये फ्लाइश यूटिलाइजेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है वैसे देखा जाए तो दिल्ली में जो मेट्रो ट्रेन का जितना भी टनल्स है जितने भी ब्रिज है या पटरी के नीचे यूज होने वाले जो भी सीमेंट के बने हुए बेस है उसमें सब में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो एनटीपीसी है उस कंपनी ने सारा फ्लाई फ्लाईश यूज किया हुआ है उसमें श्रीकांत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया फ्लाई ऐश यूटिलाईजेशन प्रोग्राम के बारे में जो खास करके हमारे युवा साथियों को और जो बेरोजगार हैं उन सभी के लिए रोजगार के लिए इस तरह का ये प्रोग्राम है और इसमें अलग अलग कंपनियों के साथ जो है ये टाइप करके काम करते हैं और बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जैसे अभी इन्होंने बात किया श्रीकांत जी ने हम जे हाइड्रोटेक ये जो एक कंपनी है जिसमें खास करके ये सांगली महाराष्ट्र में आता है और तेरह साल से ये काम कर रही है और तेरह साल से इनके साथ टाटा पावर के साथ इनका कोलेब्रेशन है और ये काम वहाँ के जो नज़दीक में जो गांव में रहने वाले हैं उन सभी को इसका लाभ मिल रहा है इस तरह के बहुत सारे जो रोजगार प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पर हमको मिलते हैं लेकिन हमारे युवा साथी जो ट्राइबल बेल्ट में रहते हैं दूर दराज गाँव में रहते हैं उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी उन तक नहीं पहुंचती, जिसके वजह से वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं क्योंकि गांव गांव में दूर दराज में रहने वाले युवा साथी क्या है कि खेती में काम करते हैं मजदूरी करते हैं तो फिर उन्हें इस तरह की बातें शायद ही मालूम पड़ता है और जो लोग शहर के टच में आते हैं उन्हें कुछ मालूम पड़ता है फिर भी कभी कभी इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए टाइम लगता है कई लोगों का सीखने का भाव नहीं रहता जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं तो थोड़ा सा ट्रेनिंग पीरियड होता है सीखकर समझकर आगे बढ़ सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे लघु उद्योग जिसको कह सकते हैं रोजगार उद्योग जिसको कह सकते हैं आप सुन रहे हैं रेडी मोदन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग आज स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं और छोटे बिजनेस जो घर में बैठ के भी आप कर सकते हैं या किसी मशीन के सहारे भी आप कर सकते हैं तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं श्रीकांत हरने हमारे साथ हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं जैसे कि हर जिले में डी होता है जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या लघु उद्योग कहो उसके अंतर्गत हम ये उद्योग शुरू कर सकते हैं ब्रिक्स बनाने का या पेवर बनाने का उसके लिए मतलब गवर्नमेंट के थ्रू हमें अलग अलग बैंकिंग के थ्रू हमें रोन मिलता है लोन मिलता है इससे हम छोटा उद्योग मतलब ब्रिक्स बनाने का उद्योग शुरू कर सकते हैं और ब्रिक्स बनाने के लिए जो मूल रॉ मटेरियल है उसके लिए कच्चा माल है उसमें सर्वप्रथम आता है कि स्टोन क्रश जो होता है स्टोन क्रशर जहाँ होता है तो वहाँ स्टोन डस्ट निकलता है वो स्टोन डस्ट और सीमेंट ये दोनों का भी हम ब्रिक्स बना सकते हैं दूसरी बात है फ्लाई ऐश जिस जहाँ जहाँ थर्मल पावर प्लांट है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट माना जहाँ कोयला जलाकर बिजली तैयार होती है तो वहाँ पे उस कोयले की जो राख रहती है तो उस राख में फ्लाई ऐश होती है माना राख भी दो प्रकार की होती है एक बॉटम ऐश होती है और एक फ्लाई ऐश होती है माना एकदम जो पतली बारीक राख होती है उड़ने वाली राख होती है उसको फ्लायश कहा जाता है तो वो फ्लाइश और सीमेंट मिलाकर भी हम ब्रिक्स बना सकते हैं या हम स्टोन डस्ट सीमेंट मिलाकर भी ब्रिक्स बना सकते हैं या हम स्टोन डस्ट फ्लाइश और सीमेंट ये तीनों मिलाकर भी ब्रिक्स बना सकते हैं इतना ही नहीं है अगर अपने पास मिट्टी भी है जो पहाड़ी वाली मिट्टी होती है जिसमें थोड़ा सा क्रश होता है तो उस प्रकार की जो मिट्टी है उसमें भी हम फ्लाइश यूज़ कर सकते हैं वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक डिपार्टमेंट है बी एम टी पी सी बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल जो है उसके थ्रू भी हमें इसमें हेल्प मिल सकता है कि किस प्रकार से हम ब्रिक्स बना सकते हैं तो उसमें अगर आप नेट पर भी देखोगे बी के द्वारा या नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एन द्वारा कि किस प्रकार के किस प्रकार से हम कौन से कौन से रॉ मटेरियल का कॉम्बिनेशन करके हम ब्रिक्स बना सकते हैं तो वो सारा नेट पर भी अवेलेबल है तो इस प्रकार से हम अपने जहां भी है वहां पे जिस प्रकार का रॉ मटेरियल है उस प्रकार से हम ब्रिक्स कहो या पेवर ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मोदन 90.4 एफएम श्रीकांत हरने हमारे साथ हैं जिन्होंने हमें लघु उद्योग या फिर स्किल डेवलपमेंट के बारे में जो प्रोग्राम्स चलते हैं सरकार की तरफ से उसके बारे में कुछ बातें बताई हैं आगे और भी बहुत सारी बातें हम लोग सुनेंगे उनसे अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत. आप सुन रहे हैं रेडियो मोदन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो मुस्कुर आते रहो।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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आज हम लोग जो छोटे उद्योग होते हैं लघु उद्योग जिसको कहते हैं और ख़ास करके सरकार की तरफ से जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं समय समय पर जो है ये प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और हर ज़िले में हर तालुका में इस तरह के प्रोग्राम्स जो है सरकार की तरफ से साल में एक बार दो बार इसके प्रोग्राम्स बनाते हैं और इस प्रोग्राम में जो युवा साथी जुड़ते हैं उनके साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तीन चार दिन का जिसमें उन्हें पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से ये प्रोडक्ट बनाना है और इसके जो कच्चा माल है रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से आपको मिलेगा और कितना आप कमा सकते हैं ये पूरी तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है तो इस तरह से कई अलग अलग छोटे लघु उद्योग जो है सरकार की तरफ से गैर सरकारी संस्थाएं भी काम करती हैं जो हमारे युवा साथी जो बेकार है या फिर उन्हें काम नहीं मिल रहा है उन सभी को जोड़ने की कोशिश करते हैं करियरब्सिंग इस कार्यक्रम में हम लोग आज स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और सरकार की तरफ से जो छोटे मोटे उद्योग जिसको लघु उद्योग कहते हैं तो इस तरह की बातें हम लोग कर रहे थे और आगे हम लोग और भी बातें जैसे कि ये ईट बनाने वाला जो है नए टाइप का जो ईट्स है उसको बनाने का जो फ्लाई एश है उसके द्वारा बनाया जाता है तो उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में अधिक जानकारी अभी हम श्रीकांत हार्ने जी से सुनेंगे जी श्रीकांत जी बताइए सरजमादा नाम का एक गाँव है तो उस गाँव में है और वहाँ पर टाटा ने कई मशीन्स दिए है जो हाइड्रोलिक प्रेशर से चलते हैं ग्रुप बनाए गए हैं जैसे कि प्रेरणा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो क्योंकि ब्रिक्स बनाने का जो पारंपरिक उद्योग था तो उसमें मिट्टी को लिया जाता था मिट्टी को उसको गिला दो तीन दिन बना के कीचड़ बना के उसका फिर उसको ढांचे में डाल के एक ईट बनाकर उसको सुखाकर फिर उसको अग्नि में पकाते थे भट्टा लगाते थे तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस भी था और इसके माध्यम से क्या होता था कि एक तो मिट्टी जो है वो मिट्टी खत्म होती जा रही थी और दूसरी बात प्रदूषण भी बढ़ रहा था तो अभी जो इको ब्रिक्स माना जिसमें प्रदूषण नहीं है क्योंकि जब बिजली तैयार हो जाती है कोयला जल जाता है तो उससे जो राख निकलती है तो ये वो राख एक वेस्टेज की तरह उससे निकल जाती है और उसका कुछ भी आगे उपयोग नहीं हुआ तो ऐसे ही पड़ा रहे के वो भी एक प्रदूषण का ही कारण बनता है इसलिए गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है कि ये जो राख है ये राख वहाँ से मना पावर स्टेशन से उठाकर लेके जाने के लिए भी उसमें से कुछ किलोमीटर अंतर तक गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर दी है मना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी देती है एक तो ये फ्लाईश फ्री में मिलती है फ्लाईश हमारे मतलब जहाँ उद्योग शुरू है वहाँ तक आने के लिए सिर्फ हमें ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा होता है और उसके बाद सीमेंट या बाकी मजदूर जो लगते हैं उतना ही खर्चा है तो अगर लगभग देखा जाए तो अगर पावर स्टेशन हमारे नज़दीक है तो हमें एक ईट बनाने में एक रुपये साठ पैसा से लेके एक रुपये सत्तर अस्सी पैसा तक खर्चा होता है जो ईट मार्केट में अलग अलग दाम से बिकी जाती है यानी पाँच रुपये से लेके आठ रुपये तक अलग अलग दाम से वो बिकी जाती है तो उसमें मुआफ़ा जो है वो भी अच्छा है इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट होने के कारण रॉ मटेरियल भी ईज़िली अवेलेबल होता है अगर आपके आस कहीं पर पावर स्टेशन है तो आपको बहुत ही फायदेमंद हो सकता है ये देखिए ये हाइड्रोलिक जो मशीन है उस मशीन के द्वारा हम इंटरलॉकिंग ब्रिक्स बना सकते हैं पेवर ब्लॉक्स बना सकते हैं इंटरलॉकिंग ब्रिक्स अभी ये कंसेप्ट जो है भारत में नया नया प्रमोट हुआ है और इसको हम प्रमोट भी कर रहे हैं और कई बड़ी कंपनियां जो है वो प्रमोट कर रही है क्योंकि भूकंप प्रतिरोधक ये ईट जिसको अभी नेपाल में बहुत ही जोर से प्रयोग ला रहे हैं जितने भी एन जी है जिसमें यूनो के द्वारा जो भी विदेशी कंपनियां वहां आई है तो वो ट्रेनिंग दे रही है आप नेट पे भी देख सकते हैं नेपाल और इंटरलॉकिंग ब्रिक्स इतना ही देंगे या नेपाल अर्थ ब्रिक इतना देंगे तो आपको तुरंत आपको कहीं ऐसे फोटो या वीडियो मिल जाएंगे कि जिसमें दिखा रहा है कि किस प्रकार से नेपाल में अभी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स बना रहे हैं इंटरलॉकिंग ब्रिक्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ब्रिक्स में जब हम कंस्ट्रक्शन या बंदकाम करते हैं तो उसमें खर्चा बहुत कम हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार से अभी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें सीमेंट ज़्यादा लगता है और ये ब्रिक्स ये ब्रिक्स हाइड्रोलिक प्रेशर से बने हुए कारण एकदम प्लेन होते हैं और इसमें जो प्लास्टर करने के लिए जो खर्चा होता है अगर हम लाल ईट जो है मिट्टी की ईंट जो है जो भट्टा से निकली हुई ईट है उसको कंपेयर करें तो लगभग 30 से 40 परसेंट सीमेंट इसमें बच जाता है प्लास्टर करने में तो वो भी खर्चा कम हो जाता है यानी इसमें कंस्ट्रक्शन का खर्चा बहुत कम हो जाता है तो धीरे धीरे इस प्रकार के बहुत सारे अवेयरनेस है वो अभी समाज में मतलब आ रहा है बदलाव हो रहा है और लाल ईट की जगह अभी फ्लाई फ्लाईश ब्रिक्स का हो या सीमेंट की जो ईटे हैं, वो अभी प्रयोग में ला रहे हैं। श्रीकांत जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि आपने कहा ये फ्लाई ऐश से बनाया जाता है या जो स्टोन क्रेशर होते हैं उसके जो पाउडर मिलते हैं वो पाउडर से भी बना सकते हैं ये जो ईट आपने अभी नहीं बताई है इस ईट में और पहले वाला जो ईट है लाल मिट्टी वाला हम लोग बनाते थे तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताइए जो स्ट्रेंथ लाल ईट से कंपेयर करेंगे तो देखा जाता है कि लाल ईट 30 से 35 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर उसका स्ट्रेंथ होता है और इसका 70 केजी के ऊपर पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है तो ये उससे भी मजबूत होती है लाल ईट जो है अगर शेप साइज से देखेंगे तो आगे पीछे होता है उसका कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें सीमेंट बीच में डालते हैं तो वो ज़्यादा लगता है अगर बारिश होती है तो लाल ईट जो है वो पानी बहुत सारा खींच लेती है तो इसमें ऐसे बहुत सारे बातें हैं तो ये सीमेंट का ब्रिक्स है तो इसमें पानी बहुत कम लगता है या बारिश में भी पानी बहुत कम खींचा जाता है या गर्मी में ये बहुत कम गर्म हो जाती मतलब गर्म होती है तो घर का जो ये टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल रह सकता है तो इस तरीके से बहुत सारे फ़ायदे की बातें इसमें हैं और इसको देखा जाएगा तो इस तरीके से और क्यूरिंग जो है वो जहाँ अपने बांध काम किया है तो वहीं पे उसका क्यूरिंग भी हो जाता है और साथ साथ इसका कंस्ट्रक्शन भी चलता रहता है तो ये भी बहुत बड़ा एक फ़ायदा है और इसमें इंटरलॉकिंग जो ब्रिक है इंटरलॉकिंग ब्रिक्स में अगर देखा जाए तो जो बीच में मोर्टार जो लगता है मोर्टार माना बीच में जो सीमेंट डालते हैं दो ईट के बीच में इसमें ना के बराबर होता है अगर सिर्फ आप गोल भी डालेंगे तो भी उसमें वो पक्का बन जाता है क्योंकि ये इंटरलॉकिंग ब्रिक्स जो है उसमें ऊपर नीचे आगे पीछे चारों साइड से ग्रू होता है तो ये एक दूसरों को एक दूसरों को पकड़ के रखता है लॉक करता है तो भूकंप के वक्त भी ये क्रैक नहीं जाता है आप अगर इंटरनेट पे अर्थ ब्लॉक ब्रिक टेस्टिंग के बारे में अगर देखेंगे वीडियोज़ तो उसमें ये देख सकते हैं कि लाल ईड जो है कि किस प्रकार से उस घर को क्रैक जाता है भूकंप आने के बाद और ये जो अर्थ ब्लॉक है तो इसमें क्रैक नहीं आता है। पूरा घर हिल सकता है लेकिन क्रैक नहीं होता है मतलब इतना ये मजबूती होता है इसमें तो ये भी इसका एक फायदा है और इसी उद्योग में आप जो रास्ते में पेवर ब्लॉक लगाते हैं इंटरलॉकिंग इंटर पेवर लॉक्स जो होते हैं जिग जग के शेप में होते आय के शेप में होते कॉस्मिक शेप में होते उस प्रकार के भी बना सकते हैं जो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में लगे होते हैं या मंदिरों में हॉस्पिटल में या आजकल कहीं गाँव में तो ये रास्तों में भी प्योर ब्लॉक यूज़ हो रहे हैं तो ये भी इसी रॉ मटेरियल से माना फ्लाइश और स्टोन डस्ट के माध्यम से लगा सकते हैं जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि कोटा में थर्मल पावर प्लांट है और कोटा में बहुत सारी सारे फ्लाईश अवेलेबल है आप कोटा के रास्ते में देखेंगे तो कहीं सीमेंट कंपनियों के टैंकर जाते वक्त दिखाई देंगे तो वो टैंकर में दूसरा कुछ नहीं होता है वो फ्लाई ऐश ही होता है और फ्लाई ऐश के फ्लाइश को वो लेके जाके वो सीमेंट बनाने में यूज़ करते हैं तो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण ये सीमेंट में भी यूज़ होता है जैसे कि पहले मैंने बताया कि दिल्ली मेट्रो ट्रेन में एनटीपीसी टी पी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने फ्लाइश सप्लाई किया था तो उसमें जितने भी टनल्स बने हैं ब्रिज बने हैं या पटरी के नीचे जो भी सीमेंट का बेस होता है तो उसमें सब में फ्लाइश यूज़ हुई है और आजकल तो जितने भी रास्ते बन रहे हैं तो कंक्रीट के रास्ते बनते जा रहे हैं अभी विटामिन मना अलकरा जो होता है डाम्बर कहते हैं तो उसको उसका भी यूज़ बहुत कम हो रहा है और अभी सीमेंट की जहाँ जहाँ रास्ते बनते हैं वहाँ पे फ्लाइश यूज़ हो रहा है और ये फ्लाइश जो है अभी भारत में बहुत सारे जगह पे अवेलेबल हो रहा है जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि कोटा में थर्मल पावर प्लांट है तो वहाँ पे कहीं मेट्रिक टन फ्लाइश वहाँ से सप्लाई होता है और वो मिलना बहुत ही आसान है बस अपना उद्योग जो है उसके आसपास होता है तो अपने को बहुत ही फायदा है और फ्लाइश आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्टोन डस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं स्टोन क्रश भी उस पर भी मिक्स कर सकते हैं और इस प्रकार की ईटें बना सकते हैं। ओके ओके श्रीकांत जी एक और बात में पूछना चाहूँगा जैसे आपने कहा कि ये ईट बहुत मजबूत होता है लेकिन बात ये आता है हमारे युवा साथियों को कि इसको बनाए कैसा जाए गांव के जो विद्यार्थी हमारे सुन रहे या किसान सुन रहे वो लोग इसको बनाए कैसे हैं उसकी विधि है क्या कुछ विधि हो तो ज़रूर बताइए और कैसे उस विधि को हम लोग आसानी से घर में कर सकते हैं ये ईटे बनाने के लिए एक हाइड्रोलिक प्रेशर का मशीन होता है जिसमें पच्चीस टन का हाइड्रोलिक प्रेशर होता है और जो भी रॉ मटेरियल है जैसे कि फ्लैश हो या स्टोन डस्ट हो या सीमेंट हो उसको एक पैन मिक्सर में उसी मशीन पर पैन मिक्सर होता है पैन मिक्सर में मिक्सिंग करके हल्का सा पानी डाला जाता है जैसे कि लगभग 170 किलो में 20 लीटर के आसपास पानी डाला जाता है और उस मिक्सर को फिर उस मशीन के द्वारा 25 टन में प्रेशर देके ईटे या पेवर ब्लॉक बनाई जाती है चलिए श्रीकांत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये इट बनाया जाता है उसके लिए आसान तरीका भी आपने बताया और मैं चाहूँगा कि इस रेडियो के माध्यम से वो तो कार्यक्रम सुना अच्छा लगा उन्हें लेकिन बात आती है जब प्रैक्टिकल करना होता है तो उसके लिए फिर उन्हें नंबर वगैरह भी तो चाहिए आपका आप अपना नंबर दीजिए ताकि आपसे लोग संपर्क करें और इस विषय पर अधिक जानकारी ले ट्रेनिंग ले वो इस उद्योग को शुरू कर सके तो इसके बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरा नंबर है नाइन डबल फाइव टू डबल फाइव एट फोर डबल थ्री नाइन डबल फाइव टू डबल फाइव एट फोर डबल थ्री या नाइन फोर वन फोर वन फाइव वन सेवन थ्री टू नाइन फोर वन फोर वन फाइव वन सेवन थ्री टू कोई भी तकनीकी जानकारी अगर चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं ओके धन्यवाद श्रीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फोन नंबर भी आपने दिया हमारी युवा साथी जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे थे और वो चाहते हैं कि हम इस तरह का काम कर सकते हैं हमारे पास कोई स्टोन क्रेशर का जो मिल होता है स्टोन क्रेशर मशीन जो होता है जहाँ पर अपने आसपास में लगा होता है हम थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे वहाँ की मिट्टी लेकर आप इस काम को कर सकते हैं या फिर आपके पास थर्मल प्लांट है टाटा पावर हाउस है या कोई भी ऐसे थर्मल कंपनी है तो वहाँ पर भी आपको ऐश मिलता है जिसको आप फ्री में उठा सकते हैं और उसका उपयोग करके अच्छी तरह से ईटों का काम कर सकते हैं तो इसके लिए अधिक जानकारी के लिए श्रीकांत ने बहुत ही अच्छा अपना नंबर भी दिया है एक बार फिर से मैं नंबर सुनाना चाहूंगा लिख लीजिए आप आराम से नाइन फाइव फाइव टू डबल फाइव एट फोर थ्री थ्री दूसरा एक नंबर है, तो है। इसमें से किसी भी नंबर पे आप फोन कर सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी और इसके लिए ट्रेनिंग भी अगर आपको चाहिए तो फ्री में ट्रेनिंग का भी आयोजन किया जाएगा आप सुन रहे हैं रेडोमोधन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर आते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी